गीता तत्व चिंतन श्लोक का एक अर्थ इसका एक अर्थ यह किया जाता है कि धरती जब चारों ओर से जलमग्न रहती है तो जल लाने के लिए कुएँ पोखर आदि जलाशयों तक जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती जहाँ देखो वही जल मिल जाता है इसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन ब्रह्म ज्ञान की पावन धारा से आप्लावित हो उठा है उसे अब ज्ञान के लिए वेदों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है वेदों का प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति में है जो ज्ञानालोक के उद्भासित हो उठा है उसे फिर वेदों की आवश्यकता नहीं इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार किया जाता है सर्वतः सप्लु तोदके सति उदपाने यावान न स्वल्पमी प्रयोजनम विद्यते तावान विजानतः ब्राह्मण से सर्वेशु वेदेशु अर्थ इस प्रकार इस व्याख्या में किसी भी बाहर के पद को अध्याहृत मानना नहीं पड़ता इसका सरल अर्थ यह होता है कि चारों ओर पानी ही पानी होने पर पीने के लिए कहीं भी बिना प्रयत्न के यथेष्ट पानी मिलने लगते लगने पर जिस प्रकार कुएँ आदि को कोई भी नहीं पूछता उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त पुरुष के लिए यज्ञ यागादि वैदिक कर्मों का कुछ भी उपयोग नहीं रहता वैदिक कर्म केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं होते निष्काम भाव से उनका संपादन करने पर वे मोक्ष का पथ भी प्रशस्त करते हैं और जब इस पुरुष ने ज्ञान लाभ कर ही लिया है तो फिर वह वैदिक कर्मों के पास क्यों जाएगा यदि यही अर्थ लिया जाए तो भी यह वेदों की निंदा नहीं तीन पैर की गाड़ी का प्रयोजन यह है कि छोटा बच्चा उसका सहारा लेकर चलना सीखे यदि कहा जाए कि जब लड़का बड़ा होकर दौड़ने लगे तब उसे तीन पैर की गाड़ी के पास जाने की आवश्यकता नहीं तो यह उस गाड़ी की निंदा नहीं है गाड़ी ने अपना कार्य पूरा कर लिया उसने बच्चे को चलना सिखा दिया यही नहीं अब बच्चा दौड़ भी लेता है इस दौड़ने वाले बच्चे के लिए भले ही तीन पैर की गाड़ी की उपयोगिता न हो पर वह दूसरे बच्चों के काम तो आएगी ही इस प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन वेदों का अनुशीलन करते हुए ज्ञान ज्योति से उद्भाषित हो उठा है वह भले ही अब वेदों को अपने लिए प्रयोजनी न माने पर वेदों का उपयोग तो उन असंख्य लोगों के लिए बना ही हुआ है जो विज्ञानी होना चाहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन अपने जीवन को कृतकृत्य करना चाहते हैं श्लोक का दूसरा अर्थ आचार्य शंकर की दृष्टि दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जाता है पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख वेद तो त्रिगुणात्मक प्रपंच का ही प्रकाशन करते हैं अतः तू निैगुण्य हो जा वह कैसे हों जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने की चेष्टा कर वह चेष्टा किस प्रकार संभव है त्रिगुणात्मक संसार में रजोगुण और तमोगुण को दबा दे तथा सत्वगुण में स्थित हो उसके भी मन को आत्मज्ञान को आँच में जड़ा दे इस प्रयास में सफल कैसे हों योगेम की चिंता पास फटकने न दे ऐसी चिंता ही मन को रजोगुण में लगाती है और उसे विक्षिप्त करती है योग योगक्षेम की चिंता से मुक्त कैसे हों आत्मवान बनकर जब तक मैं अपने को देहवान समझता हूँ तब तक योग योगक्षेम की चिंता सताएगी योग योगक्षेम देह का ही धर्म है इससे ऊपर उठने के लिए अपने आत्म आत्मस्वरूप की भावना करनी चाहिए अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है अच्छा भगवान ने वेदों से ऊपर उठने के लिए कहा इससे क्या वेदों का त्याग नहीं हो जाएगा और वेदों का त्याग करना तो उनका उल्लंघन करना हुआ वेदों का उल्लंघन तो पाप हुआ तो क्या हम निस्त्रयुण्य बनकर इस पाप के भागी नहीं बनेंगे इस आशंका को दूर करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देख निस्त्रुण्य निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम और आत्मवान होने से वेदों का उल्लंघन नहीं होता जो ब्रह्म को जान लेता है उसमें वेदों का उसी प्रकार अंतर्भाव हो जाता है जैसे सब और जल ही जल हो जाने पर उसमें कुएँ बावली पोखर आदि जलाशयों का अंतर्भाव हो जाता है आचार्य शंकर इस पर भाष्य करते हुए लिखते हैं यथा लोके कूप उद्पाने कूपतड़ागाकिन उदाने परिचिन्नोदक यावान्यावत्मा स्नान पनादी अर्थ फल प्रयोजन सर्व अर्थ संलूदोदक तवन है संपद्यते तथ एवं सपद्यतेसु वेद वेदोक्सु कर्मसु यो यम स अर्थ ब्राह्मणसि विज्ञानफलम् सर्वतः विज्ञानफल सप्लू तस्मिन् तस्वा एवा एवं संपद्यते तत्र अंतर्भवती अर्थात जैसे संसार में कुएँ पोखर आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जो स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है वह सारा प्रयोजन सब ओर से भरे महान जलाशय में उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है अर्थात इस महान जलाशय में उन छोटे छोटे जलाशयों का अंतर्भाव है इसी प्रकार संपूर्ण वेदों से यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह सारा प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के यानी सन्यासी के उस विज्ञान और आनंद रूप फल के अंतर्गत ही सिद्ध हो जाता है जो सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान है यानी उन वेदोक्त कर्मों का जो कुछ फल मिलता है वह उतने ही परिमाण में इस ब्रह्मज्ञ के आनंद रूप फल में अनायास प्राप्त हो जाता है अर्थात उस कर्म फल का इस ब्रह्मज्ञ द्वारा प्राप्त आनंद रूप फल में अंतर्भाव होता है